मलिष्य तोटकं वार्तीक स्मदगुर सततमास्मी श्रुतिस्मृतिपुरा मालुल नमा भगवत्द शंकरं लोकशंकरं <coughs> शंकर लोकशंक सूत्रभाष्यतौ वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति मूर्तिभेद विभागि व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्त नम ओति शांति शांति अथर्वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें पंचम प्रश्न का विचार हो रहा था पंचम प्रश्न में षष्ठ मंत्र विचार हो रहा था तेस्रो मात्रा मृत्यु मत प्रयुक्ता अन्न सता अन बाह्य क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमु सम्यक प्रयुक्तासु न कंप्य ज्ञ जे ध्यान का प्रकरण है अर्थात ज्ञ अर्थात ध्यान करने वाला जो है ब्रह्मलोक प्राप्त करता है पूर्व मंत्र में जो कहा गया था कि स यनर त्रिमात्रेण अक्षरण परम पुषे परम पुरुष में अभिध्यायीता इसका स्पष्टीकरण है ये मंत्र है अच्छा भाष्य में हम लोग देख रहे थे अन प्रयुक्ता यह शब्द का अर्थ कह करके इसका अर्थ हो गया विशेषेण एक ध्यान ध्यानकाले तिसु क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमाशु जाग्रत जागृतस्वप्न सुसुप्तस्थ सुसुप्तस्थन पुषाभिध्यान लक्षणसु योगक्रियासु सम्यक प्रयुक्तासु सम्य ध्यान काले प्रयु प्रयोजितासु न कंपते न चलति जो योगी यथोक्त तो विभाग ओंकार विशेषेन एक, एक, एक तीन मात्रा इनका सारे विशेष के साथ प्रत्येक का विशेष को जान करके ध्यान काले ध्यान समय में ये तीनों का चिंतन तीसरी तीसरीसु क्रियासु ये तीनों क्रिया तीनों क्रिया कहते हैं बाह्य आभ्यंतर मध्यम बाह्य जागृत आभ्यंतर सुसुप्ति मध्य स्वप्न ये तीनों ये तीनों अर्थात ये तीनों को विषय करने वाले जो क्रिया क्रिया अर्थात ध्यान क्रिया जागृत स्वप्न सुसुप्त स्थान पुरुष अभिध्यान लक्षणसु जाग्रत स्वप्न सुसुप्त स्थान का जो पुरुष है पुरुष यहाँ समष्टि लेना है जाग्रत में विराट स्वप्न में हिरण्य गर्भ सुसुप्त में ईश्वर ये सब स्थान में जो पुरुष है वो पुरुष का अभिध्यान लक्षणासु यही हो गया क्रियासु अर्थात यह पुरुषों को विषय करने वाले जो ध्यान समष्टि पुरुषों को विषय करने वाले ध्यान योग क्रियासु वही हो गया योग क्रिया युज्यते अनया युजते अनया योग क्रिया सम्यक प्रयुक्तासु अर्थात अर्थ जान करके विशेष रूपेण चिंतन करने से सम्यक ध्यान काले आरंभ हुआ था ध्यान काले अभी सम्यक प्रयुक्त तो होने से कभी कहते हैं ध्यान सम्यक ध्यान हुआ सम्यक ध्यान काले प्रयोजितासु जब ये तीन मात्रा का अर्थ चिंतन करेगा तब सम्यक ध्यान हुआ ऐसे होने से न कम पते न चलती अर्थ ग्यों, योगी योगी उपासक यथोक्त विभाग ओंकार से त्य ओंकार का तीनों मात्रा का विभाग को जो ठीक ठीक जान करके उसी अनुसार ध्यान करता है ये जाग्रत स्वप्न सुसुप्त स्थान पुरुष उनका ध्यान कहा गया टीका में पूर्व पृष्ठा में है जागृत पुरुषों वैश्वान भिन्नो विश्व तत्स्थानम स्थूल शरीरम जागरित जागृत पुरुष हो गया वैश्वान अभिन्न विश्व विश्व समष्टि में कहते हैं वैश्वान समष्टि में कहते हैं वैश्वान अर्थात विराट दस नंबर टिप्पणी दे दिया वैश्वान विराट विराट और विश्व समष्टि व्यष्टि को एक अर्थात मान करके तत्स्थानम इसका स्थान हो जाग्रत जागृतपूर्वक का स्थान हो कहते हैं स्थूल और शरीर ऐसे तो जागृत स्थान हो गया स्थूल शरीर और जागृत अवस्था और स्वप्न पुरुषस्तु हिरण्यगर्भ अभिन्न तैजस तैजस में हिरण्यगर्भ समिमय में तत्स्थान लिंग शरीरम स्वप्नस लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर उसका स्थान है और स्वप्न स्वप्न अवस्था भी उसका स्थान है और सुसुप्त वो ईश्वरात्मा प्राज तत्स्थानम तो अव्याकृतम सुसुप्ति सुसुप्त पुरुष कहते हैं कि ईश्वर वही व्यष्टि में प्राज्ञ उसका स्थान हो गया अव्याकृत और सुसुप्त अवस्था अव्याकृत दो नंबर टिप्पणी में अव्याकृतम अविद्या कारण देह अव्याकृतम अविद्या आगे ये चाहिए अर्थात बीच में गैप चाहिए अविद्या अविद्या का अर्थ कहते हैं कारण पद है वो मिलाकर के लिख दिया गया पद लिखे अग्न भिन्नपद कारणेह अगट टीका में तम अकारादी तत्त्म्यदिध्या तलक्षणसु योगक्रियासु प्रयुक्तासु अस अन भी प्रयुक्ता प्रयुक्तास्सो मात्र प्रयुक्ता चेन्न कंपत अन्वय तेसा अकार आदि तादात्म्य अकार इत्यादि के साथ अकार उकारो मकार ये जो तीन अवस्था विशिष्ट पुरुषों कह दिया गया इनका अकार आदि के साथ तादात्म्य करना अर्थात ओंकार का अकार चिंतन कैसे करेंगे कहते हैं जो मैं हूँ वही विश्व है वही विराट है ये स्थूल शरीर ये जाग्रत इसका अवस्था है इस प्रकार की इस विशेष के साथ चिंतन करना तद तो यद अभिध्यान जो ध्यान तद लक्षण आसु यही जो ध्यान हुआ यही क्रिया हुआ योगक्रिया प्रयुक्तासु यह योगक्रिया में जब यह प्रयुक्त होगा अर्थात यह इस प्रकार की विशेष ज्ञान के साथ जब ध्यान किया जाएगा सक्ता मात्रा अर्थात परस्पर से सख्त सक्त अर्थात तो मिल करके तीनों मात्रा का अर्थचिंतन करना अनुनय सकता है इसी को स्पष्ट कर दिए अन अभिप्रयुक्ता है मंत्र में दोनों शब्द हैं तीसरा मात्रा तीनों मात्रा प्रयुक्ता प्रयोग किया गया अर्थात इसका चिंतन किया गया चेत ऐसा अगर करता है तो न कंपत इति अन्वय है वाक्य का इस प्रकार के अन्वय कर लेना है अनेक सर्वात्मक पर ब्रह्मणी ईश्वरे ओंकार अभेदेन ध्यान उक्त ईश्वर उसको ओंकार मान करके तीन नंबर टिप्पणी दे दिए सर्वात्मक इत्यादि ओंकार प्रति कह त्र सवात्मक ईश्वर परब्रह्मनो अभेदेन चिंतन ओंकार को प्रतीक बना करके प्रतीक तत्को तदा चष्टे नीचो जाने से प्र, प्रतीकी हो गया ये शब्द आगे फिर आगे त्वाने से सेठ कितना अच्छा नक्त्वा सेट से ये कित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा प्रती की निजंत होने से प्रती की शब्द हो गया तो ये गुण होकर के चुवै हो जाएगा प्रती तत्र सर्वात्मक ईश्वर परब्रह्म सर्वात्मक जो ईश्वर परब्रह्म उसका अभेद ओंकार में करके आरोप्य और अधिष्ठान जिसमें आरोपण किया जाता है उसको कहा जाएगा अधिष्ठान प्रतीक कहा जाता है जैसे लिंग में हम शिवजी का आरोप करते हैं इसी प्रकार के ओंकार में परब्रह्म अभेद चिंतन करना है आगे टीका में इति तीसरो मात्रा इति श्लोकोक्त विभाग इतर्थ तीसरो मात्रा यथोक्त विभागज्ञ जो भाष्य में कहा गया है अर्थात तीसरा मात्रा तीनों मात्रा को जैसे मंत्र में कहा गया विभाग आगे भाष्य में यस्मा न तस्य एवं विद चलनम उपपद्यते एवं विद इस प्रकार की जो उपासना करता है ओंकार का तीनों मात्रा जानता है यही सर्वात्मक है इस प्रकार की जो जानता है अपना तादात में अनुभव करता है सर्वात्मक बोल करके तो फिर उसका चलन नहीं होता है ये उपासक है इसको अभी ज्ञान निश्चय नहीं हुआ यस्मा जाग्रतस्वप्न सहस्थानेर सहस्थने मात्रात्रपेण ओंकारात्मेण दृष्टा स ही एवं विद्वान सर्वात्म भूत ओंकारमय कु चलेत कस्मा क्योंकि जागृतस्वप्न सुषुप्तपुरषा सहस्थ ये तीन पुरुष जागृत स्वप्न सुसुप्त अवस्था में स्थान के साथ हो ध्यान करता है कैसे कहते रूपेण हैं मात्रात्र तीन पुरुष स्थान के साथ अर्थात सारे विशेष के साथ ओंकारात्मक रूपेण ओंकार स्वरूपेण ओंकारात्मक रूपेण दृष्टा अर्थात ये जागृत स्वप्न सुसुप्त इनका जो अभिमानी है और इनका जो स्थान है ये सब ये मात्रात्रय है इस प्रकार दृष्टा अधिष्टा उपासिता स ही एवं विद्वान सर्वात्म भूत वो विद्वान सर्वात्मक हुआ क्योंकि ओंकार ही ये सर्वात्मक है उसके साथ तादात्म्य करता है ओंकार में ये सब आरोप करके ओके अनुभव तादात्म्य मान करके जो उपासना करता है ओंकारमय अभी वो ओंकारमय हो जाता है ओंकार अर्थात जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये सभी अवस्था और उसका अभिमानी सब मैं ही हूँ इसी प्रकार की इस प्रकार जिसको अनुभव होता है कुतोह वा चलत कश्मिन बा कुतो पंचमे हेतु किस हेतु से और इसका चलन होगा जो सर्वात्म है उसका चलन नहीं हो पाएगा कश्मिन बा चलत किस और चलेगा वही तो स्वयं सर्वात्मा जैसे आकाश में कोई चलन नहीं हो पाएगा इसी प्रकार की चलन विक्षेप स्व सर्वात्म स्व्यतिरिक्त अभाव चलन न इति कुतो संभवती केतु कस्म विषय चले चलन का अर्थ हो गया विक्षेप स्वयं अगर सर्वात्म हो गया अभी हिरण्यगर्भ रूप हो गया कहते हैं तो व्यतिरिक्त अभात् अपने से भिन्न और कोई नहीं है तो चलन न संभवती कुतो हेतु और हेतु ही नहीं रहा क्योंकि स्वयं ही व्यापक सर्वात्म हो गया और कस्मिन कस्मिन अर्थात किसी विषय में चलन होगा किस विषय में अर्थात स्व भिन्न कोई पदार्थ देखें उस विषय में ये है अर्थात चलन हो चित्त का तो ऐसा नहीं है तीन मात्रा ध्यान का ये फल कहा जा रहा है अच्छा तो आगे हैं भाष्य में सर्वार्थ संग्रहार्थो द्वितीय मंत्र सर्वार्थ संग्रहार्थ तो सर्व सो अर्थ अथवा सर्वे ते अर्थ सर्वाथ हो गया आगे संग्रह अर्थात ये पंचम प्रश्न में जितने सारे अर्थ कहा गया ये सब का संग्रह संग्रहार्थ संग्रहा सर्वाथसंग्रहाय अय अय मंत्रो द्वितयो मंत्र द्वितीय अर्थात पंचम मंत्र में कहा गया इस अर्थ को अर्थात तीनों मात्रा का मिला करके ध्यान करने से जो फल होगा आगे दो मंत्र में कहा जाएगा ये तो उस लोको कहा था अभी षष्ठ मंत्र हो गया अभी द्वितीय मंत्र अर्थात सप्तम मंत्र इसमें यह पूरा प्रश्न का जितने सारे विचार हुआ सबको संग्रह किया जा रहा है इस मंत्र में ऋग्भ यजुरीक्षम सामत यवयो वेदयते तम ओंकारेण्वायतन अन्वे विद्वान्त अजर अमृतम चेति इति चेत अथर्वेद प्रश्नोपन पंचम प्रश्न पुरा ऋग्भिएतमर्थत लोकम भूलोकम जो अकार का अभी करता है वो शीघ्र ऋग मंत्र के द्वारा पुनः इसी लोक को प्राप्त करवा करवा दिया जाता है तृतीय मंत्र में कहा गया था आगे जो ऊकार का ध्यान करता है यजुन मंत्र के द्वारा लिया जा करके के अंतरिक्ष लोग का अंतरिक्ष अर्थात सोम लोक चंद्र लोक और वहाँ से भी फिर प्रत्यावर्तन हो जाता है और जो मकार प्रधान ओंकार का उपासना करता है कहते शाम भी नियत वो हिरण्य गर्भ को लिया जाता है उसके लिए कहते हैं यत तत तो कवयो वेदयन्ते उपासक ही केवल उसको ब्रह्म लोगों को जान पाएंगे बाकी जो इस प्रकार के अर्थात अ ओ म तीनों का म प्राधान्य प्राधान्यत न उपासना नहीं करता वो नहीं जान पाएगा कवय कवि शब्द से वही उपासकों को कहा गया तम तो ओंकार आयतन न ओंकार आयतने के द्वारा तम तो अर्थात जो लोगों को अन्वेती अन्वेति अर्थात प्राप्त होती अन्वेती विद्वान यत तत् अभी अंतिम में कहते हैं ये तो तरह उपासना मात्र करता है तो तत्त तत लोक प्राप्त होगा सबसे ऊंचा हो गया हिरण्य गर्भ लोक प्राप्त करेगा और कहा गया था कि वहां से परात्परम पुरुषयम इक्ष पुरुषम इक्ष्यते हैं तो वहां से परब्रह्म का अनुभव कर लेगा जो तीनों मात्रा का उपासना करता है हिरण्यगर्भ लोक जाएगा वहाँ पर का अनुभव करेगा वो पर ब्रह्म कैसा है कहते हैं यत तत्तम वो शांत है शांत होने से कोई विकार नहीं है फिर अजरम उसमें जरा नहीं आ जाएगा जरा नहीं है तो फिर अमृतम मरण भी नहीं है तो ये जरा मरण इत्यादि नहीं है तो फिर भय भी नहीं है अभयम वह वही परम ची प्रकार की वो जान लेता है हिरणनगर व लोक जाकर के वहां से प्राप्त कर लेता है भाष्य में ऋग्भेर एतम लोकम मनुष्य उपलक्षितम ऋग्भेर ऋग मंत्र के द्वारा एतम लोकम एतम लोकम कहते मनुष्य उपलक्षितम यह लोक में मनुष्य ही अधिक है मनुष्य के द्वारा अधिकृत है अन्य प्राणी रहते हैं किन्तु मनुष्य यहां प्रधान है मुख्य है हर यजुर अंतरिक्षम अंतरिक्षलोक प्राप्त करेगा सोम अधिष्ठिम सोमे न अधिष्ठित सोम अर्थचंद्र चंद्रलोक कहते हैं पितृलोक हर श्याम यथ तद्द्रह्मलोकमित तृतीय कवयो मेधावीनो विद्यावंत एव न विद्वांसो वेदयती श्याम मंत्र के द्वारा कहते हैं यद्ब्रह्मलोकमित तीन एक नंबर टिप्पणी आगे प्रश्न यदि तृतीय तृतीय भुवनम ये अन्वय तृतीय भुवनम शब्द नहीं अच्छा अर्थ तृतीय भुवन जिसको स्वर्गलोक कह देते हैं स्वर्गलोक में चार आ जाते हैं और इसका श्रेष्ठ हो गया ब्रह्म लोक तदर्थम आह टिप्पणी में कहते तदर्थम आह ब्रह्मलोकमित यद भाष्य में कहा गया ब्रह्मलोक इसका अर्थ है मेधावीनो वेदयंत उपासक ही इसको जान पाएगा भाष्य में तद ब्रह्म लोकमितुवन शब्द अच्छा तृतीय तो भाष्य में है भुवनम अर्थात उसका अर्थ कहते हैं टिप्पणी कार्य लिखे हैं तृतीय भुवनमय मतलब तृतीय शब्द का अर्थ भुवनम ऐसा ले लेंगे बाक्यों का अन्वय ऐसे होगा आगे भाष्य में दिया कवय कवय अर्थ मेधावीन मेधावीन का अर्थ कहते हैं विद्यावंत विद्यावा अर्थात उपासना जो करते हैं विद्यावंत एव, एव का अर्थ कहते हैं नव विद्वांसों वेदयते जो उपासक नहीं है ओंकार का वह ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तं त्रिविधं लोकम ओंकारेण साधन नपरब्रह्मलक्षण अन्वे अनुगछति विद्वां तम त्रिविधम लोकम तीन प्रकार की जो लोक हो गया हेरिग मंत्र अकार इसके द्वारा मनुष्यलोक उकार यजुर्मंत्र इसके द्वारा सोम स्वमा लोक सोम अर्थात पितृलोक चंद्रलोक और मकार साम मंत्र इसके द्वारा हिरण्यगर्भलोक प्राप्त करता है ओंकारेण साधन न ओंकार ही साधन हुआ पर ब्रह्म अन्वेति अपर साधन ना अपर ब्रह्म लक्षणम अन्वेति ये जो तीनों लोक हुए हैं ये सब कोई पर नहीं है और यह तो गमन के द्वारा प्राप्त करता है इसलिए सब अपर ब्रह्म लक्षण अन्वेति अनुगछति विद्वान अनु अनुर्ता पश्चात शरीर छूटने के बाद वो सब लोग प्राप्त करेगा टीका में अपर ब्रह्म प्राप्तर्थम यह ओंकार प्रयुक्त तेनेव तेन पर ब्रह्मलोक उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कारण उक्त ओंकार से क्रम यह अपरब्रह्माप्त यह यंकार का उपासना करने से को ही प्राप्त करेगा तीनों मात्रा का जो उपासना करेगा ओंकार प्रयुक्त प्रयोग किया गया तेन पर तेन अर्थ न पृथक् प्रयुक्त टिप्पणी में न पृथक प्रयुक्त तेन आकार हो गया ये इस पुस्तक में तो आकार हो गया मंत्र में है अस ए भाष्य में है तेन तो कहते क्यों तेन अंतणीद अन्यथा अनथाति तृतीयां पाठ्यम अच्छा टिप्पणी इदम् अन्यथा आदमी भाति होगा अस्टिप टिप्पण अथा टीका अन्यथा कृतम भाती अष्ट तृतीयांत पाठ्यम टीका में ये तेन पाठ अच्छा टिप्पणी का अर्था नहीं खाली यहाँ एक संशोधन था बता दिया टिप्पणी देख करके बताएँगे क्या इसका अन्यथा कृतम अर्थात भाष्य में जो पंक्ति है टिप्पणी में लटिका में अन्यथा हुआ है ऐसा भाती कहते हैं टिप्पणीकार जब भाष्य में ते नहीं वह ओंकार से क्रम टीका टिक, देख रहे थे न पृथक प्रयुक्त अर्थात ये पृथक ओंकार प्रयुक्त जो पूर्व मंत्र पंचम मंत्र में कहा गया अपर ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही अंकार प्रयुक्त हुआ और उसी जो अंकार प्रयुक्त हुआ उसी से फिर आगे हिरण्य लोक जा करके वहाँ से मुक्त हो जाएगा न पृथक प्रयुक्त और अन्य प्रकार कुछ नहीं है उसी से परम अपी प्राप्तोति ब्रम ब्रह्मलोक परम अपी प्राप्त अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म लोक सप्तमी अंत ब्रह्म लोके ब्रह्म लोक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है कैसे कहते हैं उत्पन्न निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कारण ब्रह्म लोक में जा कर के अगर निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो प्राप्त कर लेता है परब्रह्म को इसलिए ओंकार क्रममुक्ति तो क्रम मुक्ति ओंकार क्रममुक्ति का क्रममुक्ति फल वाला है ओंकार क्रममुक्ति फलत्वम मुक्ति हटा देंगे तो ओंकार क्रममुक्ति फल तो इसमें क्या समास है क्रममुक्ति फलों में क्रममुक्ति बौग्री क्रमुक्तिलार्स भाष्य मेह तेन ओंकारेण य ब्रह्माक, ब्रह्माक्षर सत्यम पुरुषाख्य शांद विमुक्त जाग्रस्वसुषुद विशेषसवप्रपंच विवर्जित अतएव अजर जरावर्जित अमृत मृत्युवर्जित अतएव यस्माजराद्रियारहित अतो अभयम् तो पंक्ति तेन ओंकारेण इसी ओंकार के द्वारा ओंकारेण प्रथम बार एक बार कहा गया परम यहाँ जो परम अपर पर्रह्म अर्थ अक्षरम न अक्षरति इति अक्षरम सत्यम सत्यम पुरख्य पुष है पूर्ण शांत शांतम अर्थात ये कोई उसमें विकार क्रिया इत्यादि नहीं है विमुक्तम क्योंकि कोई विकार क्रिया इत्यादि नहीं है इसलिए विमुक्त जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि विशेष सर्व प्रपंच विवर्जितम जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्था ये तीनों अवस्था में जो स प्रपंच जो सो विषय रहते हैं उनका ये सब विवर्जितम कोई भेद नहीं है जहाँ अतएव अजरम जरावर्जित <coughs> कोई विपरिणाम इत्यादि कोई परिवर्तन नहीं है तो फिर अजरम जरावर्जित विपरिणाम नहीं है तो फिर अपक्षय भी नहीं होगा अमृतम अमृतम अर्थत मृत्युवर्जित अपक्षय नहीं है तो विनाश भी नहीं है अतएव अतएव अर्थात यस्मा जरादिविक्रियाारहित अतो अभय अतएव अभय अतएव अभयम का अर्थ कह दिए जरा यस्मात जरादि रहितम् अतः अभयम यस्मा अभय परम् क्योंकि अभय हुआ इसलिए परम् अर्थात मंत्र में जो दिया है शांतम अजरम अमृतम अभयम परम् ये सब पूर्व पूर्व उत्तरोत्तर में हेतु बनता है क्योंकि शांत तो हुआ इसलिए अजर हुआ अजर होने से अमृत हुआ अमृत होने से अभय हुआ अभय होने से वही पर है इस प्रकार के आगे भाष्य में तदपि ओंकारेण आयतने न गमन साधन न अन्वेती यह जो परम हो गया इस पर को भी ओंकारेण आयतने न आलंबन ओंकार आयत आलंबन के द्वारा गमन साधने न ओंकार गमन का साधन है तब ब्रह्मलोक को प्राप्त करवाया था उसी के द्वारा प्राप्त कर लेता है पर को ही प्राप्त कर लेगा ब्रह्मलोक लोग को जा करके यहाँ दुबारा ओंकारण कहा गया इति शब्द वाक्य परिसम्ति अर्थ मंत्र में जो है परम इति अंतिम में जो है वो वाक्य परिसम्ति अर्थ वाक्यर्थ मंत्र मंत्र समाप्त हुआ टीका में परम अपरम परम अन्वे तेन इत्यर्थः जिसके के द्वारा अपर ब्रह्म को हिरण्यगर्भलोक प्राप्त करता है जिस ओंकार के द्वारा तेन उसी ओंकार के द्वारा परम अपि पर ब्रह्म को भी प्राप्त करता है इति भाष्य में जो द्वितीय पंक्ति में दिया तेने व ओंकारण तेनो ए व क्यों कहते हैं कहते हैं कि और भिन्न उपाय आवश्यक नहीं है उसी के द्वारा ही होगा जो तीनों मात्रा का उपासना करता है हिरण्य गर्भ जाएगा और वहाँ से पर ब्रह्मों को प्राप्त करेगा तेने व न हिरण्य गर्भ जाने से वहाँ ज्ञान होगा तो पूर्व में आया था ना क्षण विमृशन टिप्पणी करके थे हिरण्यगर्भ में फिर हिरण्यगर्भ लोक लोकर था ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी का उपदेश से ज्ञान होगा हिरण्यगर्भ लोक क्यों गया कहते हैं ज्ञान नहीं हुआ उपासना तो किया उपासना का सामर्थ्य से ब्रह्म लोक को गया किन्तु ब्रह्म लोक जाएगा अगर ये स्रव उपासना करके ब्रह्म लोक जाएगा तो वहां से मुक्ति हो जाएगी अगर स्रौत उपासना नहीं है जैसे ये अशुमेध इत्यादि कर्म करके जाते हैं वो उनका पुनरावर्तन हो जाता है श्रुति में जो उपासना कहा गया है जिसके द्वारा ब्रह्म प्राप्ति होती है वो क्रम मुक्ति का साधन होते हैं जो आगे टिका में तदपि ओंकारेण इति आयतन विशेषणार्थम पुनर् ओंकारग्रहण मेरी न पुनरुक्तिर बोध्यम तदपि ओंकारेण जो भाष्य में दिया तेन ओंकारेण टीका में इसको कह दिया कि यह न पर, अपरम अन्वेती तेन परम अपि अन्वेती ये अवकार का अर्थ हो गया तो ये न एव जिसके द्वारा अपरों को प्राप्त करता है उसी उसी के द्वारा पर को प्राप्त कर देता है कर लेता है वो कौन है जिसके द्वारा प्राप्त करता है मतलब वो किस पदार्थ आलम्बन क्या है ये न ते न शब्द का क्या अर्थ है इसी को टीका में कहते हैं तदपि ओंकारेण आयी आयतन विशेषणार्थ जो तेने वा अर्थ ओंकारेण जो भाष्य में भी दे दिए हैं तेन व ओंकारेण तो तेन का अर्थ ओंकारेण अरे ओंकार हो गया आयतन आयतन का अर्थ आलंबन ओंकार आलंबन के द्वारा ठीक है द्वितीय पंक्ति में भाष्य में तेन ओंकारेण ओंकार आलम्बन हुआ कह दिया गया फिर आगे पंचम पंक्ति में है तदपुर ओंकारेण अच्छा अच्छा यह है तदपुर ओंकारेण हाँ ये ये किसको लेंगे तदपी ओंकारेण तो वंकार, आयतन न तदपि ओंकार इति आयतन विशेषणार्थम ये जो तदपुर ओंकारेण कहा गया ये आयतन का विशेषण अर्थात आयतन अर्थात आलम्बन ये वाक्य जो पंचम वाक्य है वहाँ कहना चाहिए था आयतन न गमन साधन एन अनुति इत्यर्थ फिर तदपि ओंकारेण क्यों कहे आप तो द्वितीय वाक्य में कहे थे द्वितीय पंक्ति में ते नहीं वो ओंकारेण ते नहीं वो ओंकारण कहे थे फिर पंचम पंक्ति में ओंकारेण क्यों कह रहे हैं ये शंका होने से कहते हैं पंचम पंक्ति में जो तदपि ओंकारण का आगे आयतने है ये आयतन हो गया विशेष्य उसका विशेषण हुआ ओंकारेण इसको विशेषण बनाने के लिए द्वितीय बार कहा गया है तदपि ओंकार टीका में कहते हैं तदपि ओंकारणि आयतन का विशेषण बनाने के लिए ओंकार को पुनः कहा गया इसलिए पुनर्वंकार ग्रहण मिति न पुनरुक्ति नहीं तो द्वितीय पंक्ति में होते नहीं वो ओंकारण कहेते फिर पंचम पंक्ति में तदपि ओंकारण कहते हैं ये तो पुनरुक्ति हो जाएगी कहते हैं विशेष जो आयतन उसका विशेषण देन लगाने के लिए ओंकार को पुनः कहा गया नहीं तो आयतन न कहने से ओंकार ही विशेष आयतन है अथवा कोई दूसरा है ऐसा निश्चय नहीं होगा ओंकार तो दो बार उच्चारण होने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं है आयतन का विशेषण बनाने के लिए ये दो कहा गया तो इसके साथ ये पंचम मंत्र ये पंचम प्रश्न ये पूरा हुआ तो, पंचम प्रश्न था कौशल्य श्य सत्य काम ये पंचम मंत्र इसके साथ पूरा हुआ ये श्रीमद् परमंस परिभ्राजकाचार्य श्रीमद्गोविंदवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद्शंकर भगवत कृतौ प्रश्नोपनिषदभाष्य पंचम प्रश्न इति आनंद ज्ञान विरचिता भाष्य टीकायाँ पंचम प्रश्न उपासना के बारे में यहाँ कहा गया और यह उपासना क्रममुक्ति मुक्ति का है अर्थात यह उपासना करने से क्रममुक्ति हो जाएगी और कोई भी उपासना जो क्रममुक्ति मुक्ति फलों का हो सकते हैं किंतु उसको अगर सकाम होकर के करेगा कुछ चाहिए ये चाहिए वो चाहे तो तो शीघ्र मिल ही जाएगा और वो फल दे करके वो पूरा हो जाएगा फिर आगे और मुक्ति की बात नहीं उसमें जितना कमाया उतना खा लिया तो जो उपासना किया उसका फल ले लिया पूरा हो गया उपासना फल ले करके पूरा हो गया इसलिए कोई भी कर्म करे उपासना करे अगर उसमें निष्काम भाव है तो वो आगे हमको ले जाएगा हम कितने भी ऊंचा काम करें और उसमें सकाम हो जाएंगे तो वो लाभ नहीं है निष्काम होना ये अधिक आवश्यक है आगे टीका में यह प्रश्न उपनिषद मुंडक उपनिषद का व्याख्यान है क्योंकि प्रश्न उपनिषद ब्राह्मण भाग में है मुंडक उपनिषद प्रश्न भाग में है और ये मंत्र ब्राह्मण और वेदत्व मंत्र भाग में जो है ब्राह्मण भाग उसका व्याख्यान रूप है अभी मुंडक में जो अंतिम अंतिम में दो मंत्र है तृतीय मुंडक का द्वितीय अध्याय में ये दो मंत्र दे रहे हैं जिसका व्याख्यान स्वरूप यहाँ ये ष्ठ प्रश्न आ रहा है मंत्र संख्या वहाँ दे दिए गला पंचदश देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमच आत्मा परे देवे सर्व एकी होती इस प्रकार के पूरा मंत्र गताह कलाह पंचदश प्रतिष्ठा ये पंचदश कला पुरुष षोड़श कला है एक कला अंतिम जो अधिष्ठान वो रह जाता है बाकी ये पंचदश कला ये सब देवास् सर्वे देवाकन से इंद्रिय अधिष्ठाता से प्रतिदेवता वो सब अपने अपने आधि रूप में चले जाएंगे और कर्मा विज्ञानमच आत्मा जो विज्ञानमय वो सब परे अव्यय सब एक ही परमात्मा में सब एक हो जाते हैं एक मंत्र मंत्री मंत्रे टिका में मंत्रे कर्म भी सह षोडकला पर लय उ कर्म के साथ षोड़श कल तो कर्म और उसके साथ बाक़ी जो पंचदश कला क्योंकि मंत्र में कहता है गता कला पंचदश प्रतिष्ठा आगे कर्माणी तो कर्म और ये पंचदश मिल करके ये सब षोड़श सकल हो गए अच्छा अच्छा तो षोड़श कल ये पुरुष में सब लीन होंगे <coughs> कर्म भी ही सह क्योंकि मंत्र में है गता कला पंचदश आगे कर्माणी तो कर्म को अलग रख त तो मिल करके षोड़श कल हो गए यह सब कला नाम परस्मिन लय उत्ता में ये बात कहा गया सब परमात्मा में लीन हो जाते हैं अंतिम में और आगे मंत्र है कैसे लीन हो जाते हैं अर्थात विद्वान का ये पूरा षोड़श कल कैसे परमात्मा में एक हो जाते हैं उसके लिए दृष्टांत देते हैं यथा नद्यम समुद्रे अस्तम ग्छति नाम रूपे विहाय जैसे ये सब नदी संदमान प्रवहमान बहता हुआ समुद्रे अस्तम ग्छंती समुद्र में लीन हो जाते हैं नदी लीन हो गया अर्थात तो उसका नाम रूप चला गया नदी का नदी तु तो चला गया समुद्र हो गया तो इसी प्रकार के तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त है इसी प्रकार के विद्वान विद्वान ज्ञानी नाम रूप से विमुक्त हो गया अर्थात ये बेष्टि भावना और नहीं रहा उससे विमुक्त हो गया तथा विद्वामूपा विमुक्त परम पुरुष उपेती दिव्यम तिव्य पुरुषों को फिर वह प्राप्त कर लेता है अर्थात परमात्मा के साथ वो एक हो जाता है ये मंत्रेण वो दोनों मंत्र, द्वारा ये द्वितीय मंत्र में यथा नद्यम समुद्र इसको दृष्टांत तो दिया नदी जैसे समुद्र में अपना बेस्टी भावना को त्याग करके एक आकार हो जाते हैं इसी प्रकार के विद्वान एक हो जाता है परमात्मा के साथ दृष्टान्त तो उक्ति द्वारा दृष्टान्त तो से उक्ति तद्द्वारा पर उक्ता पर ब्रह्म के साथ वह विद्वान एक होता है मंत्रयोर विस्तराभिधानार्थम षठम प्रश्न आरभते मंत्रोर ये जो मुंडको में तीन दो सात और आठ ये दोनों का विस्तर से अभिधान अच्छा। अभिधान काथन अभिधान अभिधाएं अच्छा। ष्ठ प्रश्न अच्छा अयम आगे द्वितिया है अभिधा प्रश्न तम ष्ठ प्रश्न आरभते ष प्रश्न का आरभक आरंभ कर रहे हैं अतःन अथ हैनम शुकेश भारद्वाज पपृ भगवन हिण्यनाभ कौसल्यो राजपेत एत प्रश्न अपृछत षोडशकल भारद्वाज पुषम बेत्थ तमहम कुमार अब्रूवं नाह इमं वेद यदि अहम् इमं अवेदीसम कथम ते अवक्षयम् इति स मुलोवा यशोष्यति यो अनृतम अभिवदति तस्मा अनृत वक्त स तूषणी रथमा प्रबबराज तवाम क्वासो क्वास इति प्रश्न करने वाले योगे सुकेशा नाम तो सुकेश भरद्वाज भरद्वाज भरद्वाज गोत्रोत्पन्न होने से ओ आ पिप्पलाद महर्षि को पूछते हैं ये षठ ऋषि अंतिम प्रश्न है प्रश्न तो पूछना चाहिए पहले कहानी सुनाते हैं कहते हैं ये कहानी क्यों सुनाते हैं कहते हैं ये बताने के लिए कि यह विद्या प्राप्त करना कितना कठिन है राजकुमार आता है हमको पूछा और हमको ही पता नहीं है और हम आए हैं आपके पास अर्थात ये विद्या ऐसे प्राप्त नहीं हो जाता है और हम भी आपके पास आए और आप भी हमको कहे कि एक वर्ष रुको इधर तो ये सब विद्या प्राप्त होती है तो अर्थात ये जो सेवा इत्यादि सब कहा जाता है इससे अहंकार नाश होता है व्यक्तिगत इच्छा जो हमारी इच्छा ये सब नाश होता है जब हम सैव्य के लिए ही कार्य करते हैं व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहता है ये व्यक्तिगत तो इच्छा नहीं रहना अहंकार नहीं रहना ये बेष्टि भावना हट गया बेष्टि भावना हट जाने से ये तत्व तो तो स्वतः अनुभव होगा और खाली जितना हम ये सब सुनते रहें सुनते रहें अगर वो हमारा आधार ही नहीं बन रहा हमें बेष्टि भावना को नहीं छोड़ रहे हैं तब तो फिर ये कुछ बनने वाला नहीं है इसलिए सब सेवा इत्यादि कहा गया है किसी के शरण में रहना है आज्ञा पालन करना है ये सब जो नियम बोल कर के कहा गया है ये नियम सब इसीलिए है कि बेष्टि भावना को छोड़वाने के लिए मन होगा कि चलो आज ऐसा करें फिर कहेगा ना न ऐसा नहीं हो पाएगा ना तो यही जो बेष्टि भावना है ये छूट जाएगा धीरे धीरे भगवान हिरण्य अभी यो कथा बताते हैं भगवान महर्षि पिप्पल यादव को संबोधन करते हैं हिरण्यनाभ है कौशल्यो राजपुत्र है ये कौशल देश का राजपुत्र है नाम है हिरण्यनाभ माम उपेत्य अभी सुकेशा ऋषि कहते हैं मेरे पास आकर के एतम प्रश्न अपरिचत ये जो प्रश्न मैं आपको अभी कर रहा हूँ ये आकर के मेरे को पूछा क्या प्रश्न कहते हैं षोड़श कलम भारद्वाज पुरुषम व्यथ तो सुकेशा स्वयं भारद्वाज है उनको आकर के राजपुत्र संबोधन करता है हे भारद्वाज ओडस कलम पुरुषम बेथ आप सोड़श कल पुरुषों को जानते हैं बेथ ये थकार के सूत्र से आएगा बिदिर धातु से थकार की सूत्र से आएगा बिदर लटोभा बेथ थ तो होने से परेशानी लोट का मध्यम पुरुष एक वचन हो गया हाँ लौट लुरुष एक वचन हुआ तो वहां से अच्छा थल थल है थल का थ हो गया बेथ तम अहम कुमारम अच्छा उसने पूछा राजकुमार आकर के पूछा तम कुमारम उस राजपुत्र को अह अगूव हमने कहा न अहम इमम वेद जो आप पूछ रहे हैं स्वर्ण सकल पुरुष इस स्वर सकल पुरुष को अहम न वेद इसको मैं नहीं जानता हूं राजपुत्र आश्चर्य हो गया कोई आया और कैला शास्त्र में कुछ पूछा आप कहेंगे भाई सत्य ये बात हमको तो पता नहीं है अब मैं आपको देख करके पूछ करके बता सकता हूँ ऐसा कहेंगे ये किंतु सीधा कह दिए हम लोग भी ऐसा कहते हैं ऐसा नहीं कि हर चीज़ पता है बहुत चीज़ वास्तविक पता नहीं है खोज करके इधर उधर फिर पूछ करके बताना है और ऐसा नहीं कि कोई भी आया कुछ भी कह दिया ऐसा नहीं करना चाहिए वो तो मिथ्या हो जाएगा अर्थात तो है कि नहीं नहीं हमको पता है आप तो कुछ भी पूछो हम बता देंगे ऐसा नहीं है तो ये कह देते हैं कहते हैं इसके द्वारा क्या दिखाते हैं कहते हैं सत्यनिष्ठ कैसा होना चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए यदि अहम अवैधिशम कथम ते न अवक्षम राजकुमार को थोड़ा आश्चर्य हुआ ये इतने बड़े ऋषि हैं हम आए हैं उनके पास और वो हमको कहते हैं कि मेरे को पता नहीं ये बात कहते हैं ये ऋषि हैं उनमें विश्वास जन्माने के लिए कह रहे हैं यदि अहम इमम अवैधिशम अगर इमम षोड़श पुरुषम अगर मैं जानता होता कथम ते न अवश्यम मैं कैसे आपको नहीं बताता इति और और भी इसके लिए न्याय दिखाते हैं मतलब बताते हैं समूलो व ऐसा परिशुष्यति यो अनृतम अभिवदति मिथ्या कथन करने वाला तो मूलों के साथ नाश हो जाता है अर्थात उसका जो मूल है जो पुण्य है वो भी नाश हो जाएगा तो इसलिए अर्थात जीवन में तो ये जो अन ये तो पहले भी एक बार आया था तमु बिजो ब्रह्मलोक यनृतम न माया न माया अनृत नेशा बीजो ब्रह्मलोक यनृत ना न नमाया अनुत न अच्छा माया का अर्थ वहाँ का गया कुटिल आचरण करना भाव करना मन में एक बाहर में एक इस प्रकार की नहीं ये सब कहते हैं समूलो परिशिष्यति जो पुण्य है वो भी चला जाएगा इसलिए सर्वदा सत्य भाषण करना है हम पता है तो पता है नहीं है तो नहीं है मन में जो है वही कहना है और विद्या के विषय में शत्रु मित्र वो सब ये अर्थात ये समूलो हो जाएगा पता है किंतु न न ये तो अच्छा व्यक्ति नहीं है उसको नहीं कहना इस प्रकार की विद्या का विषय में नहीं होना है विद्या तो सरस्वती होते हैं वहाँ ये सब राग द्वेष इत्यादि नहीं है सब द्वेश परिश्यो मिथ्या भाषण करता है उसका जो मूल मूल अर्थात जो पुण्य उसका सत्ता का जो मूल वो भी बेष्टि सत्ता का मूल वो भी गया दुर्गति हो जाती है तस्मात्मी अनृतम बक्तुम इसलिए मिथ्या कहने का मैं योग्य नहीं हूँ क्योंकि मेरे को ये सत्य बात पता है कि समूलो व ये नाश हो जाता है तो इसलिए मैं मिथ्या कहता ही नहीं हूँ मतलब आपको मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूँ इस विषय में सतुस्लिम रथम आरूह्य प्रबराज वो राजकुमार ने मौन होकर के चुप हो गया अच्छा इनको पता नहीं है तो रथम आरूह्य जैसा रथ में आया था पुनः रथ आरोहण करके चला तो प्रत्यावर्तन कर गया अभी सुकेश ऋषि कहते हैं महर्षि पिप्पल आदव को तम तम सोड़ सकल पुरुषम त्वा तौा करत त्वाम आपको पृछा मी आपको मैं पूछता हूँ अर्थात मैं जानना चाहता हूँ को असौ पुरुष इति वह पुरुष कहाँ है वो कहाँ है अर्थात कौन है उसका स्थान कहाँ है वो उसका स्वरूप कैसा है को असौ को में क्या सूत्र लगा क्वाति ये अत कहाँ से पहले आएगा मौत किमोत्सागे भाष्य में अथ है सुकेशा भारद्वाज पपृ अथ हेनम एनम एनम कहने से पीपल आदम सुकेशा भारद्वाज पपछ पूछे टीका मैं तरह पूर्वण संगतिम उत्ता अदूक आह तसे पूर्वेण संगतिम पूर्वेण अर्थात पूर्व मंत्र जो मतलब पूर्व प्रश्न जो सब आ गए हैं उनके साथ संगति संगतिम उक्तार्थ अनुवाद पूर्वकम जो कहा गया उसका अनुवाद करके इस प्रश्न का संगति बताते हैं पूर्व में जो कह दिया गया उसके साथ संगति कहने के लिए पूर्व को थोड़ा कह देते हैं पूर्व में आ गया था समस्त भाषा में समस्त जगत कार्य कारण लक्षण सह विज्ञानात्मना परस्मिन अक्षर सुसुति काले प्रतिष्ठ प्रतिष्ठता चाहिए यहाँ भी फिर ई हो गया चलिए प्रतिष्ठित ना ये तो विकल्प दिया है प्रतिष्ठित ये दोनों रूप हो जा सकता है वहाँ संप्रतिष्ठते था तो आत्मनिपद दिया था यहाँ तो दोनों विकल्प दे दिया इसलिए पाठ ठीक है तो प्रतिष्ठित प्रतिष्ठितिंग सुबंत तो है सुवंत तो है सुबंत तो। ये प्रतिष्ठि में इकार प्रतिष्ठित में प्रति प्रति तो उपसर्ग हो गया आगे स्थित हाँ धातु किस सूत्र से स्थित कैसे हो जाएगा प्रति आगे हाँ ज्योतिष्यति मांस था मित्ती गीते प्रतिष्ठित अगर प्रतिष्ठते होगा तो मंत्र था सम प्रतिष्ठते किंतु यहाँ सम प्रतिष्ठित पाठ अगर इस प्रकार दोनों प्रकार के हो सकता है अर्थात मंत्र को साक्षात नहीं कहते हैं इति उक्तम यह कहा गया था चतुर्थ प्रश्न का एकादश मंत्र था उसमें कहा गया था समस्त जगत कार्यकारणलक्षण रूप यही जगत है विज्ञात्मक के साथ सब सपरस्म अक्षर सुषुप्ति काले कस्र्वे संप्रतिष्ठते ये प्रश्न था वहाँ उसका उत्तर दे दिया कि यही परमात्मा में सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं इतिम टीका अक्षर से कारणत्व तो सिद्ध्यर्थ प्रलय तस्वय आह जो कारण होता है उससे उत्पत्ति होती है और घट अगर मिट्टी से उत्पन्न हुआ और लीन होने के समय में जल में नहीं होगा तो अक्षर कारण है इसको बताने के लिए प्रलय प्रलय अपि तस्मिनेव लय कारण में ही लय हो जाता है जो उत्पादन कारण है उसी में लय होता है भाष्य में सामर्थ्यात प्रलय अभी तस्मिनेव अक्षर संप्रतिष्ठते जगत ततएव इति सिद्ध भवति। क्योंकि जगत अक्षर से उत्पन्न हो मतलब उत्पन्न होता है क्यों कहते हैं अक्षर में ही प्रलय होता है प्रलये सामर्थ्या प्रलिए अभी अक्षरे सम्प्रतिष्ठते जगत प्रलय काल में उसी अक्षर में ही सम्यक प्रतिष्ठित तो होता है ततए उत्पद्यते सिद्धि होती जिसमें प्रतिष्ठित तो हुआ प्रलय काल में उसी से ही उत्पन्न होता है अर्थात तो जो उत्पादन कारण होगा वो उत्पत्ति और लय दोनों का कारण होगा टीका में लय आधार कारणत्व आह लय का आधार जो होगा वही उत्पत्ति का कारण भाष्य में कह दिया तत तो तो एव उत्पद्यत सिद्धम भवति। नहीं अकारणे कार्य से संप्रतिष्ठानम उच्यते जो जिसका कारण नहीं उपादान कारण नहीं है उसी में कार्य कभी संप्रतिष्ठान लीन हो जाएगा ये संभव नहीं है अर्थात अक्षर ही यह जगत का उत्पत्ति का कारण है और लय का भी कारण है ओ संग मित्रह मित्र सं वरुण संग नो बृहस्पति सनो विष्णु नमस्ते प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष पच्छांद